देवी भागवत छठा स्कंद लक्ष्मी पुत्र एक वीर का चरित्र तुम अपना परिचय दो कौन हो शुभानने तुम्हारे पिता कौन है सुंदरी बताओ तुम गंधर्व अथवा देवता की कन्या तो नहीं हो तुम्हारे रोने का क्या कारण है बाले तुम कैसे अकेली खड़ी हो पिकस्वरे तुम्हें यहाँ किसने छोड़ रखा है इस समय तुम्हारे पति अथवा पिता कहाँ चले गए हैं अब तुम मेरे सामने अपने दुख का कारण व्यक्त करने की कृपा कर मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करने के लिए तैयार हूँ नहीं सताते इसमें न चोर का भय है और न राक्षस का ही मैं इस भूमंडल का नरेश हूँ मेरे शासनकाल में भयंकर उत्पातों का होना असंभव है कहीं किसी को बाघ अथवा सिंह भी किंचित मात्र भय नहीं पहुँचा सकते वामोरू असहाय होकर तुम क्यों विलख रही हो तुम्हें क्या दुख है मुझसे बतलाओ कांते जगत में प्राणियों के दैविक एवं मानुषिक अत्यंत कठिन दुख को दूर करना मेरा प्रधान कर्तव्य है इस अद्भुत व्रत का मैं बड़ी तत्परता से पालन करता हूँ विशाल लोचने बताओ तुम्हारी मानसिक चिंता मैं अवश्य दूर कर दूँगा इस प्रकार राजा एकवीर के कहने पर उनकी बात सुनकर उस मधुरभाषिणी कन्या ने उनसे कहा राजेंद्र सुनिए मैं अपने शोक का कारण बता रही हूँ राजन विपत्ति न हो तो प्राणी क्यों रोए महाबले मैं अपने रोने का कारण बता रही हूँ आपके राज्य से अन्यत्र एक परम धार्मिक राजा रहते हैं उनका नाम रैम्य है उनकी स्त्री रुक्म नाम से प्रसिद्ध है राजा को कोई संतान नहीं थी रानी रुक्म बड़ी सुंदरी कार्यकुशल पतिव्रता और संपूर्ण सुख लक्षणों से संपन्न है पुत्र के अभाव से दुखी होकर उन्होंने राजा रैम्य से कहा स्वामी मेरे इस जीवन से क्या प्रयोजन है इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है क्योंकि संतानहीन बंध्या स्त्री जगत में कभी सुख नहीं पा सकती इस प्रकार पत्नी से प्रेरणा पाकर राजा रैम्य उत्तम पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए उन्होंने यज्ञ के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक सब यज्ञ क्रियाएं संपन्न की पुत्र की अभिलाषा से नरेश ने शास्त्रोक्त प्रकार से प्रचुर धन दान किया में निरंतर की दी जाती थी। बड़ी तेजी से प्रज्वलित पूर्णतया संपन्न थी जब वह मनोहर कन्या अग्नि से प्रकट हो गई तब होता ने उसे अपने पास बैठा लिया तत्पश्चात उन्होंने उस सुंदरी कन्या को लेकर राजा रैम से कहा राजन इस पुत्री को लो जो सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न है हवन करते समय अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है यह जा ऐसी जान पड़ती है मानो मा मणियों की एक लड़ी हो जगत में यह कन्या एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी भोपाल पुत्र की तुलना करने वाली इस कन्या को पाकर तुम सुखी हो जाओगे राजेंद्र भगवान विष्णु ने तुम्हें यह कन्या प्रदान की है इसे पाकर संतुष्ट होना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा